पुनः पुनः मूर्ति प्रदे दक्षिणा नमः ओम शांति ही। शांति ही। शांति ईशावास्यम इस उप की चर्चा हम लोगों ने प्रारंभ की है इसमें ईशावास्यम इत्यादि जो मंत्र हैं उनका कर्मों में विनियोग नहीं होता है ये कर्म के प्रतिपादकता इन मंत्रों में नहीं है अपितु तो ये मंत्र आत्मा के स्वरूप के प्रकाशक है आत्मा के यथार्थ स्वरूप की प्रकाशकता इन मंत्रों में होने के कारण से ये कर्मों में उनका विनियोग नहीं है और ऐसे जो मंत्र है कर्मों में इनका विनियोग नहीं है क्यों नहीं है तो क्योंकि वे जो कर्म का शेष नहीं है ऐसे आत्मा के यथार्थ स्वरूप के प्रकाशक होने के कारण से, से, से ये बात कही अब इसमें कर्म के शेष भूत मंत्र कैसे होते हैं उनकी चर्चा हम लोगों ने की ईशेत्वा उर्जेतवा इन मंत्रों में क्या है कर्म। ये इनका किसी कर्म विशेष में विनियोग है इनका विनियोग करने वाले कोई प्रमाण है ईशेत्वा ऊर्जेत्वा इति छिन्नद्मी या छिन्नती तो यहां जिस प्रकार से कोई विनियोग करने वाला प्रमाण है इसलिए वे मंत्र कर्म के शेष है और दूसरी बात है कि प्रकरणांतरत्वाच और वो भिन्न प्रकरण होने के कारण से ईश्वेतवा ये मंत्र भिन्न प्रकरण में वास्या वास्या सर्वं जगत्या है और ईशावास्युम यत्किंच जगत्याम जगत ये मंत्र भिन्न प्रकरण में है कर्म प्रकरण में है ईश्वेतवा इत्यादि मंत्र और परमात्मा मतलब उपनिषद ज्ञान कांड में मंत्र है ईशावास्यम इत्यादि मंत्र ये भिन्न प्रकरण में होने के कारण से उन कर्म कांडस्थ मंत्रों के समान ईशावास्यम आदि मंत्रों को भी कर्म के अंग नहीं कहा जा सकता है ये परमात्मा के यथार्थ स्वरूप के प्रकाशक है ऐसा कहा गया यहां तक विचार हम लोगों का हो चुका था ना? तो ये ईशे छिनती ये मंत्र ये किसका अंग है ये पलाश शाखा के छेदन का अंग है आ? या कुशा के छेदन का जो है वो अंग है तो इसमें विनियोजक प्रमाण क्या है किस प्रमाण से आप ये निर्णय करते हो कि इन मंत्रों का शाखा के छेदन में विनियोग करना है उस समय मंत्र बोलना है कैसे पता चलता है तो लिख रहे देखो आनंद गिर जी ने कहा है हाँ। कि श्रौत विनियोगा बरहिर बर्देव सदनम इत्यस्य बरहिर लवण प्रकाशन सामर्थ्यालवण यथा विनियोग तथा कर्म शेषात्म प्रकाशन सामर्थ्य कर्मसुषा विनियो इतना शंकनीय अच्छा ठीक है ईशेवा इति शाखा छिन्नति यहाँ तो मान लो श्रुति ही है श्रोत विनियोग छह प्रकार का विनियोग होगा ना छ अंगों के द्वारा जो अंगांगी भाव का निर्णय किया जाता है श्रुति के द्वारा लिंग वाक्य प्रकरण स्थान और समाख्या इनके स्वरूप की चर्चा भी हमें नहीं करनी है क्या क्या है वो सब आपको उपस्थित समझना है तो निरपेक्ष जो श्रुति है श्रुति से ईशेता इस मंत्र का शाखा के छेदन में उपयोग है, उपयोग होता है विनियोजक प्रमाण कौन है वहां पर विनियोग करने वाला श्रुति श्रुति है श्रुति प्रमाण से वहां अंगांगी भाव का निर्णय होता है और कहीं पर श्रौत विनियोगा भावे भी कहीं श्रुति प्रतिपादित विनियोग नहीं है क्या है श्रुति प्रति प्रतिपादित विनियोग नहीं है क्योंकि जहां पर श्रुति ही नहीं है तो श्रवत विनियोग न होने पर भी कई होता है लिंग जैसे क्या है बरही देव सदनम दामी हे कुश मैं तुम्हें देवताओं के सदन के लिए काटता हूँ अच्छा तो ये ईशे शाखम छिन्नती वहां पर पला शाखा कई छेदन की बात है यहाँ अभी जो है ये कुश के छेदन की बात हो रही है कि बरही देव सदनम दामी देवताओं के सदन के लिए मैं तुम्हे काटता हूँ बरही लवन प्रकाशन सामर्थ्यात तो ये जो मंत्र है इसमें क्या है बरहिर लवन कुशा लवन काटना तो कुशा के काटना का काटने का जो प्रकाशन है उस प्रकाशन में सामर्थ्य होने के कारण से इसमें जो बरही पद आया ना तो बरही पद क्या है कुशा इस अर्थ का प्रकाशन करने में प्रसिद्ध है रूढ़ है तो क्या कहते हैं उसमें शब्द सामर्थ्यम लिंगम शब्द का जो अपने अर्थ का प्रकाशन करने का सामर्थ है उसे लिंग प्रमाण कहते हैं रूढ़ शब्द तो लिंग प्रमाण कहते हैं। तो यह बर्ल मतलब उषा को काटना इस अर्थ के प्रकाशन में इस श्रुति का तात्पर्य होने के कारण से ये इस मंत्र का तात्पर्य होने से या होने से बर्ल यथा विनियोग गहिर्देव सदनम दामी इस मंत्र का उपयोग कहाँ होता है लिंग का। कुशा के छेदन में इसका विनियोग होता है यह विनियोजक प्रमाण कौन है लिंग है लिंग प्रमाण से यह अंगांगी भाव का निर्णय होता है ये दूसरा हो गया लेकिन उस प्रकार से ये जो मंत्र है ईशावास्यदिक ये मंत्र कर्म के विनियोजक है कर्म के अंग है तो इसका प्रकाशन करने वाला कोई लिंग भी यहां नहीं है वह ऐसा शब्द नहीं है कि जिससे ईशावास्यधिक मंत्र एक कर्म के अंग है ऐसा सिद्ध हो सके श्रुति प्रमाण तो है ही नहीं और लिंग, लिंग प्रमाण भी नहीं है, है कह रहे देखो कर्म शेषात्म थे न कर्म सुशा कर्म के शेष कर्म के अंग रूपी जो प्रकाशन है कर्म के अंग रूपता का प्रकाशन करने में जो सामर्थ्य उस सामर्थ्य रूपी लिंग प्रमाण से भी एशाम कर्मसु कर्म सुनियोग इनका लिंग प्रमाण के द्वारा कर्म में विनियोग है उपयोग है ऐसी भी शंका नहीं करनी चाहिए, चाहिए। ये मंत्र कोई कर्म किसी कर्म विशेष के प्रकाशन का सामर्थ्य नहीं है इनमें ना जैसे बरही शब्द में अर्थ विशेष को प्रकाशित करने का सामर्थ्य है वैसे इस ईशावास्य मंत्रों में कर्म के संबंधी किसी पदार्थ के प्रकाशन का सामर्थ्य नहीं, नहीं, नहीं है तो इनमें यह प्रकाशन किसी का नहीं करते क्या करते नहीं करते किसका प्रकाशन करते ये तो कहते हैं ये तो कहा कि कर्म में इनका विनियोग है लिंग प्रमाण से ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए क्यों नहीं करनी चाहिए तो क्योंकि कहते हैं तेषाम अकर्मशेषस्य आत्मनः आत्मन याथात्म ये मंत्र किसका प्रकाशन करते हैं जो कर्म का अंग नहीं है ऐसे आत्मा के यथार्थ स्वरूप की प्रकाशकता इन मंत्रों में होने के कारण से ये मंत्र किसी कर्म संबंधी पदार्थ के प्रकाशक नहीं हो सकते तो आत्म स्वरूप के प्रकाशक है ये मंत्र ये कर्म के प्रकाशकता इसमें नहीं हो सकती है तो लिंग प्रमाण से भी इन मंत्रों का कर्म में विनियोग नहीं किया जा सकता है ये विचार हुआ देखिये ब्राह्मण भाग में भी सब कर्म कांड में प्रकरण में यह बात नहीं होती है इसमें ब्रह्म ब्राह्मण भाग है और मंत्र भाग है इन दोनों में भी उपनिषद है ना ईशावास्य मंत्र भाग में तो बृहदारण्य ब्राह्मण भाग में इसलिए ये उपनिषद में जो है उसका प्रतिपाद्य मुख्य रूप से परमात्मा रहता है कर्मकांड के प्रकार में कर्मकांड के प्रकरण में उन मंत्रों का कर्म में विनियोग हो सकता है <coughs> लेकिन उपनिषद के जो मंत्र है उनका विनियोग किस में रहता है परमात्मा में रहता है इनका प्रकाशन के लिए वो मंत्र आए हैं प्रसंग देखना है ना आपको जैसे अभी क्या है अब न्याय का पाठ चल रहा है मान लो न्याय के पाठ में ब्रह्म माया और जीव प्रकृति इनका विचार होगा क्या नहीं, नहीं। <coughs> तो क्या इसकी इसका विचार आप नहीं करते हो करते हैं करते है वेदांत के पाठ में और ये द्रव्य गुण कर्म सामान्य विषय समवाया भाव इन पदार्थों का विचार हम नहीं करते क्या करते करते न्याय के पाठ में तो प्रकरण भिन्न भिन्न है ना विषय भिन्न भिन्न है सब शास्त्र भिन्न भिन्न है उसी प्रकार से भले ही वेद है लेकिन वेद के मंत्र कुछ जगह पर कर्म का प्रतिपादन कर रहे हैं कर्म कांड के कोई मंत्र है कोई मंत्र ज्ञान कांड के हैं तो ज्ञान के प्रकरण में जो मंत्र आए तो वो कर्म का प्रतिपादन क्यों करेंगे कर्म के जो मंत्र आए कर्म कांड के प्रकरण में तो वो ज्ञान का निरूपण क्यों करेंगे इस प्रकार से दोनों प्रकार के मंत्र भिन्न भिन्न प्रकरण में स्थित है ये आप कहना चाह रहे थे ना क्या कह रहे थे भिन्न प्रकरण स्थित कैसे है क्या थोड़ा सुबह हाँ। नाश्ता करके आया करिए ना हाँ? मंत्री इस मंत्र का ये प्रतिपालन हुआ है ईशावास्यम इत्यादि मंत्रों की बात हो रही है आपको क्या कहना इसमें? आपको है तो इसमें नहीं इसी मंत्रों की जब चर्चा चल रही है ब्राह्मण भाग में क्यों दौड़ रहे ब्राह्मण नहीं अभी ब्राह्मण को सब चले गए ब्राह्मण अभी एक ही रह गए तो वो नहीं अभी यहाँ मंत्र की चर्चा चल रही है तो ईशावास्यम इत्यादि जो प्रकृत स्थल के मंत्र है वो किस भाग के इसके ऊपर विचार मत कीजिए मतलब मंत्र है या ब्राह्मण है वो नहीं देखना है ये ज्ञान कांड के मंत्र हैं, उपनिषद के मंत्र हैं, तो इसलिए ये किसी कर्म के संबंधी पदार्थ के प्रकाशक नहीं है ये किसके प्रकाशक है ये उपासना ज्ञान के आ, ये आत्मा के यथार्थ स्वरूप के प्रकाशक है आत्मा के यथार्थ स्वरूप की प्रकाशकता इसमें होने के कारण से इनका कर्म में विनियोग नहीं है इनका किन का ईशा वस्म इत्यादि जो मंत्र है इनका ठीक है कभी, कभी लग जाते नहीं नहीं हमेशा तो शुद्धत्वादी विशेषण से आत्मन कर्म शेषत्व प्रमाणाभात्म न केवल कर्मानुपयोगी कर्म अनुपयोगी किन्तु कर्मण विरुद्धते आह हा? अब ये टीका में में है अब ये बताना पड़ेगा मुझे टीका भाष्य ऐसा अब टीका में ही पढ़ी जहाँ हम पढ़ रहे थे तो शुद्धत्वादी विशेषण से जो शुद्धत्वादी विशेषण आगे दिए देखो मूल में दिया ना शुद्धत्म अपाप विदत्व एकत्व नित्यत्म अशरीरत्व मूल भाष्य में जो आए विशेषण तो ये शुद्धत्वादी जो विशेषण है शुद्धत्वादी विशेषण विशेषण से आत्मन कर्म शेषत्व प्रमाणाभाव शुद्धवादी विशेषण वाला जो आत्मा है शुद्धत्वादी विशेषण वाला जो आत्मा है उस आत्मा में कर्म शेषता है वो कर्म का अंग है इस विषय में कोई प्रमाण न होने के कारण से शुद्ध आत्मा कर्म का अंग नहीं है कर्म करने के लिए उसका जन्म हुआ है, ऐसा है क्या आत्मा का नहीं, नहीं। आत्मा का जन्म होता है क्या तो शुद्ध और किसी पाप से जो संबद्ध नहीं है नित्य है और शरीर रहित है सर्वगत है ऐसा आत्मा कर्म का अंग है कर्म का साधन है देखिए हम लोग जो यज्ञ याग आदि करते हैं ना जो करने वाला कर्ता होता है वो उसका अंग होता है उसका साधन होता है करने वाला है वो लेकिन जो शुद्ध आत्मा है वो शुद्ध आत्मा कोई याग आदि करने वाला है क्या कुछ नहीं ओ, वो वो याग आदि नहीं करता है किसी कर्म का साधन नहीं है शुद्ध आत्मा ये हम जो अपने आपको अब कर्म अब ये फिर ये शंका हो जाएगी यदि शुद्ध आत्मा कर्म का साधन नहीं है फिर कौन सा आत्मा कर्म का साधन है शुद्ध आत्मा नहीं है तो फिर क्या है अब दूसरा कौन है आत्मा को हटा देंगे तो क्या जड़ जो ये शव है प्रेत है ये शरीर कर्म करता है क्या नहीं नहीं। तो फिर कर्म का अधिकार किनको है कर्म का साधन कौन है कर्म का साधन बताएंगे कर्म का वो कर्ता वह होता है जो की अपने को करता समझता है अपने को भोक्ता समझता है अपने को सुखी दुखी समझता है ऐसा अज्ञानी जो जीव है वो कर्म भले ही है लेकिन शुद्ध आत्मा जो हमारा स्वरूप है वो किसी कर्म में उसका विनियोग नहीं है वो कर्म का अंग नहीं है आत्मा को नहीं कर्म कहे जाते हैं शुद्ध आत्मा को कहा जाता है कि नहीं नहीं जाओ करके पढ़ो उपनिषद चल रहा है शुद्ध आत्मा को उपदेश है क्या नहीं ये शुद्धत्व अपाप विद्धत्व इत्यादि के विशेषण वाला जो आत्मा है उस आत्मा में कर्म है वो कर्म का अंग है इस विषय में प्रमाणाभाव इसमें कोई प्रमाण न होने के कारण से।, से मैं करता हूं, आ, मैं करता किस आत्मा की, चर्चा? ये भी आत्मा की चर्चा है लेकिन ये शुद्ध आत्मा की चर्चा नहीं है मैं करता हूँ मैं भोगता हूँ ये शुद्ध आत्मा, आत्मा नहीं, नहीं है।, है ये माया से माया सना हुआ अंतकरण आदि उपाधि से आज्ञान से बधा बंधन को सा प्राप्त हुआ इस प्रकार का जो आत्मा है ऐसे विशिष्ट आत्मा की वो चर्चा है विशिष्ट आत्मा ऐसा होता है होता क्या वो मानता है बस इतना ही है शेर दो प्रकार के है ना एक जंगल का शेर है जो कि अपने को शेर समझता है और दूसरा एक शेर है कि जो भेड़ में रह करके अपने को भेड़ समझता है दोनों में शेर कौन है दोनों में शेर तो दोनों है अच्छा किस में कम सामर्थ्य और किस में ज्यादा सामर्थ्य दोनों, दोनों में समान सामर्थ है दोनों की आकृति समान है दोनों की ताकत समान है क्या है एक अपने को समझता है कि मैं शेर हूँ और इसलिए बड़े बड़े हाथी को पछाड़ देता है मार देता है और दूसरा अपने आप को भेड़ समझता है इसलिए मामूली डंडे से बच्चा भी डंडा पीटता है ना तो वो डर जाता है कि पीटेगा ये छोटा सा बालक बच्चा जो गडरिया का बच्चा होता है ना डंडा ऐसे नीचे पत्थर पर मतलब ये आ, वो मारता है पीटता है तो जो भेड़ के बीच में रहने वाला शेर वो भी डरता है शेर कौन है दोनों दोनों है अब शेर जब दोनों है तो जैसे जंगल का शेर किसी से नहीं डरता है उसी प्रकार से भेड़ में रहने वाले शेर को डरना चाहिए क्या नहीं नहीं, नहीं डरना चाहिए लेकिन वो मूर्ख है वो अपने आप को नहीं समझता है इसलिए डरता है इसी प्रकार से भेड़ों में रहने वाले शेर हम लोग है और जंगल में रहने वाले शेर ज्ञानी लोग होते हैं महात्मा लोग होते हैं जो जानते कि हाँ हम शेर है हम ये माया माया के कार्य जगत दुनियादारी से हम डरते हैं से कोई मतलब नहीं अब आए हो जाते हैं निर्भय हो जाते हैं ये मुसलमानों का राज्य रहता था महात्मा लोगों की टोली घूमती जब थी ना ये वो मुसलमानों के राज्य में जाकर वहां कीर्तन डरते नहीं थे वो अब कुछ उठ वो तो करते ही रहते थे वहां मुसलमान लोग फिर लेकिन वो उनको बढ़िया से फिर शिक्षा देते थे उनका सामर्थ्य वैसा था नहीं डरते थे हाँ जाते हैं संत नामदेव जी महाराज आजी ने यात्रा की है तो अकबर में गाय मार करके उनके सामने डाल दी तो तुम यदि कीर्तन करते हो और सच्चे तुम यदि भगत हो तो, तो गाय को जिंदा करो नहीं तो सब लोगों को लटका देंगे यहाँ पर हमारे अनुमति के बिना तुम हम लोगों के राज्य में कैसे कीर्तन करते हुए आए हो यहाँ पर तो उस नामदेव जी महाराज जी ने कहा कि ठीक है दो दिन में कर लेते हैं दो दिन की ये, दे दीजिए कहा ठीक है और तो दो दिन तक उन्होंने कुछ खाया नहीं पिया नहीं और निरंतर कीर्तन करते रहे भगवान को पुकारते रहे और गाय होगी जिंदा होगी दो दिन के बाद में तो अकबर लेट गया सामने आकर के ये हमारे जो है जिसको कहते हैं उनके जो साधु रहते हैं उनको क्या कहते हैं फकीर आदि के हमारे फकीर आदि को तो ये नहीं है इतना सामर्थ्य देखो इन्होंने हिंदू फकीर बोलते थे वो हमारे संतों को क्या कहते हैं हिंदू फकीर हिंदू फकीर का ये सामर्थ्य देखो मरी हुई गाय को जिंदा किया तो कहा कि आप तुम लोगों को कोई नहीं छेड़ेगा ऐसा महात्मा लोग ये कहते भी है कि तुम्हारे राज्य में हमें कोई छेड़े नहीं हम जहाँ जाएंगे वहां हमें तुमसे एक रुपया नहीं चाहिए हमें को, तुमसे कोई मतलब नहीं है बस हमारे पास कोई ना आए और हमको कहीं रोक टोक ना हो निर्भय हो जाते ना महात्मा लोग मतलब महात्मा लोग कैसे होते जंगल के शेर होते हैं जंगल का शेर गांव में डर शेर जंगल में नहीं डरता लेकिन गांव में आने पर डरता है कि नहीं उसको डरना पता नहीं है शेर को डरना डरने वाला नहीं होता है वो बस अपना निर्भयता से अब देखो बात ऐसी होती मरने से सब डरते वो बात एक अलग है फिर भी शेर का ये शेर की ये विशेषता होती कि वो डर दिखाता नहीं है शेर जो होता है वो डर दिखाता नहीं है तो इसलिए हमारे भी मनुष्यों में कोई पुरुष सिंह पुरुष व्याघ्र ऐसे होते हैं तो हजारों सेना सामने से आ जाती थी ना तो भाई अंदर से तो लगेगा ही ना कि इतने लोग है तो क्या होगा लेकिन वो डर दिखाते नहीं थे और इसके वजह से कई बार ऐसे होता था कि हजारों लोगों को मार करके जीत जाते थे डर दिखाया नहीं और वैसे है क्या होगा तो क्या होगा मर ही तो जाएंगे अपने भूमि के लिए कोई बात नहीं ऐसे तो एक कथा थी जिसमें शेर भी डरता थार शेर किससे डरता था वो तो जंगल में कोई था उसके तो ये सब नहीं वहाँ पर सब देखना नहीं है वो तो भीम सेन जब आवाज करते थे गर्जना करते थे जंगल में तो शेर की टोलियां भग करके चली जाती थी ऐसा वो था वो एक अलग है मैं यही तो कह रहा हूं ना शेर डरता इसलिए नहीं क्योंकि उसको पता है कि मेरे से सामर्थ्य वाला और कोई नहीं पैदा हुआ है या माँ का लाल अब जब उससे जो कोई बड़ा आ जाए तब तो, तो फिर उससे भी डर लगता है ये हाथी के टोलिया शेर के टोलिया बाग आदि की टोलिया भीमसेन की गर्जना से भग जाते थे और भीम क्या कोई आदमी थोड़ी थे वो एक तो छोटा मोटा पहाड़ी था तो उनसे तो डरना ही एक मामूली बात की मतलब सामान्य स्तर की बात हम कर रहे हैं भीमशिला जाकर के देखेंगे हम लोग सरकार के पास कोई ऐसा अभी तक यंत्र है कि उतना पत्थर ला, ला करके रख दे पकड़ने वाला कोई इतना बड़ा पत्थर है वो कई टनों का वो पत्थर है अब आ, बड़ी मतलब सरलता से उन्होंने वो रख दिया है वहां पर भीम फूल तो उनकी बात अलग है तो बिचारा हम लोगों का क्या चल रहा है उसके ऊपर ध्यान देना है तात्पर्य क्या था हमारा शेर जो होता है जंगल का ही शेर है भेड़ में रहने वाला भी शेर है और शेरों में दोनों में समानता है लेकिन एक शेर अपनी सिंहत्व को भूल चुका है अपने को भेड़ समझ रहा है तो भेड़ समझ रहा है तो उसको सब कानून है नियम है उसको समय पर ही बाहर निकलना है समय पर अंदर जाकर के बैठना है और वही घास फूस खाना है और किसी के सामने सर नहीं उठाना है दंडा पटकने पर नीचे देखना है ये सब कानून उस, उस शेर के लिए कौन से शेर के लिए जो अपने को भेड़ समझता है अच्छा ये कानून जंगल के शेर के लिए है क्या नहीं है इसलिए महात्माओं के लिए कोई कानून नहीं होते हैं ज्ञानी के लिए शास्त्र कुछ कहता नहीं कि तुम ये करो तुम वो करो वो अपने निर्भय होते हैं तो किसी से डरना अधिक नहीं रहता है तो ये सब है तो बात कर्म के अंग तो हम है लेकिन कौन हम अपने को भेड़ समझने वाले हम ये हम कर्म के अंग है हम करता है हम भोगता है ऐसे समझने वाले हम कर्म के शेष है लेकिन जो ज्ञानी है वो क्या समझते हैं ये समझते कि मैं करता हूँ मैं भोगता हूँ वो क्या समझते हैं? मैं शुद्ध बुद्ध नित्य मुक्त सचित आनंद स्वरूप ब्रह्म हूँ ऐसे स्वरूप पर प्रतिष्ठित महात्मा जो होते हैं, तो वो कर्म के अंग नहीं होते हैं उनके लिए कोई कर्म की आ, कर्म करने की कोई ऐसी मजबूरी नहीं है आवश्यकता नहीं है उनको लगे तो करे ना करे तो ना करे उनके ऊपर ऐसा कोई यह नहीं की आपको करना ही करना है ऐसा यह होते है वो स्वतंत्र होते है कोई अंकुश उनके ऊपर नहीं।, नहीं होता है तो यह चल रहा है कि शुद्धत्वादिक विशेषण वाला जो आत्मा है उस आत्मा में कर्म शेषता है इसमें कोई प्रमाण नहीं है ऐसा आत्मा कर्म का अंग है इसमें कोई प्रमाण नहीं, नहीं है तद हम न केवल कर्मानुपयोगी अनुपयोगी किन्तु तो कर्म अविरुद्ध थे और दूसरी बात यह भी है कि उसका जो यथार्थ स्वरूप है ना ये केवल कर्म का उपयोगी नहीं है ऐसी बात नहीं वो कर्म से विरोधी भी है ऐसे आत्मा का जो यथार्थ स्वरूप क्या है कर्मणा न विरुद्ध थे वो कर्म से विरुद्ध है इस प्रकार से कहा जाता है कर्म से इसका विरोध है कर्म के लिए क्या चाहिए कर्तृत्व बुद्धि और फलाभिलाषा चाहिए ये दो चीजें होना अनिवार्य है कर्म के लिए बाकी और कुछ साधन होते हैं शास्त्राध्ययन होना चाहिए यज्ञोपीत संस्कार होना चाहिए और उसके अंग जो है शरीर जो विकलांग नहीं होना चाहिए शरीर नीच वर्ण वाला नहीं होना चाहिए शरीर मतलब कितने उसमें नियम सब कानून बताए गए हैं कर्म करने के लिए ये ये होना चाहिए अब इसमें जब आत्मा का यथार्थ स्वरूप है ना ये यथार्थ स्वरूप तो कर्म का अंग तो है ही नहीं कर्म के उपयोगी तो है ही नहीं कर्म के विरोधी है आत्मा का मतलब क्या है जो न करता है ना जो कर्तृत्व भुक्तृत्व रहित आत्मा है वो क्या है कर्तृत्व भुक्तृत्व वाले कर्म के अधिकारी जो है ना उनसे वो जहाँ मैं करता नहीं हूँ ऐसी भावना आ गई तो कर्म वहाँ हट गया कट गया कर्म टिक नहीं सकता है वहां पर ये अभिमान जब तक है ना हमारे में कि मैं करता हूँ मैं भोगता हूँ तब तक हमारे लिए कर्म है जब हम समझ गए कि हम अ करता है हम अब अभोगता है ना हमें कोई किसी चीज की आवश्यकता है ना हमें कुछ करना है ऐसा जब हो जाए तो वो कर्म हमसे विरुद्ध हो जाएगा कटेगा वो कर्म हम कर्म के अंग तो नहीं रहेगे लेकिन कर्म हमारे सामने तक Uh, कर्तव्य रूप से उपस्थित नहीं हो सकता है ऐसी स्थिति है देखो क्या कह रहे हैं याथात्म्यम आत्मन मूल में अभी भाष्य आत्मना याथात्म्यम च आत्मन शुद्धत्व अपाप विद्वत्व एक सर्वगत व्यक्षमाणम आत्मा का यथार्थ स्वरूप कैसा है बोले तो शुद्धत्व अपाप ये यथार्थ स्वरूप मतलब क्या है आत्मा के एक तत्व हालांकि आत्मा के धर्म नहीं होते है लेकिन उस प्रकार से कह रहे हैं यथार्थता शुद्धता आत्मा का यथार्थ स्वरूप यथा आत्मा में रहने वाले धर्म क्या है शुद्धत्व तो आत्मा शुद्ध है तो आत्मा में क्या रहेगा शुद्धत्व रहे रहेगा आत्मा अपाप विद्धत्व पाप से संबद्ध नहीं है आत्मा आत्मा में अपाप विद्धता है पाप से विद्ध होना ऐसे होता है ना कि बाण से हम किसी को बीध देते हैं हिरण आदि को Uh, क्या करते जर्जर जर कर देते हैं ऐसे पाप से हमारा स्वरूप जो है ना वो विद्ध नहीं होता है हमारे स्वरूप से कभी पाप का संपर्क हो ही नहीं सकता है ना हुआ है ना होगा ना हो सकता है ना भी है आत्मा है शुद्ध उसके साथ कोई किसी का पाप अथवा पुण्य का भी संबंध नहीं है पाप विद्धता आत्मा का धर्म है एकत्व आत्मा में कौन सा धर्म है एक आत्मा एक है उसमें एकत्व है नित्यत्व और अशरत्वम आत्मा का शरीर नहीं है ये जो हम समझ रहे ये है, अरे ये नहीं ये तो कोई ऐसे मान रखा है क्या आत्मा का नहीं है हाँ क्या कहना है इसमें तो आत्मा का ही है हैं आत्मा नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त है इसका शरीर के साथ क्या संपर्क है क्या संबंध है तो मेरा है तो मेरा कि आपके वो तो मैंने कहा ना ये बात भेड़ वाली शेर की हो रही है या जंगल के शेर की हो रही है जंगल आ, तो भेड़ वाली शेर की हो रही तो आपका मोबाइल भी है आपका कमरा भी है और आपका ये सब कुछ है ये ये नहीं वो तो फिर तो आप तो बने हुए हैं आपके लिए बंधन है या वो उसकी बात नहीं चल रही है जो वस्तुता हमारा स्वरूप है उसकी चर्चा हो रही है हम नहीं जान पा रहे जो ज्ञानी का स्वरूप है जो भगवान का स्वरूप है जो महात्मा का वही तो हमारा है ना लेकिन अब मूर्ख है मैंने यही कहा ना समझ लीजिए हम भेड़ है तो इसलिए सब कुछ हो रहा है और थोड़ा सा कोई महात्मा आ करके हमें अपना स्वरूप समझाए तब फिर अरे भेड़ आदि की क्या बात रही बड़े बड़े शेर से भी हम नहीं डरेंगे फिर तो ये मामूली संकट तो हमारे सामने कुछ भी नहीं है कुछ भी हो जाए ना ये आकाश हमारे सर पर पटक जाए नीचे गिर जाए सब तारे आदि हमें डर नहीं लगेगा और पूरा जल में भूमंडल हो जाए हमें क्या डरना है ज्यादा से ज्यादा क्या होगा शरीर ही तो छूटेगा क्या मतलब है हमें शरीर से हम जब वो शुद्ध मुक्त स्वरूप है तो, तो ये उस स्वरूप में प्रतिष्ठित होने पर हमें कोई डर नहीं रहता है अज्ञान में डर है ये सब है तो अशरीरत्व सर्वगतत्व आत्मा में सर्वगतत्व है हा? सर्वगत है आत्मा क्या है हाँ आपके कमरे में आपकी आत्मा नहीं है ऐसा नहीं वहां भी घूम रही है आपकी आत्मा तो सर्वत्र है आत्मस्वरूप एक है और आत्मसर् सर्वत्र व्याप्त है तो इत्यादि आगे जो आत्मा के धर्म है वो आगे कहे जाने वाले हैं तो ये सब कर्म के विरोधी है मैं एक ही हूँ तो हाँ। आपाप आप विधत्व तद्वि तत्प्रकार ज्ञान समझ सकते हैं सब उसी प्रकार से यथार्थ ही तो बात बताई जा रही है आपाप आप विद्वत्व हो नित्यत्व हो ये तद्वती तत्प्रकारक ही ज्ञान है नित्यत्वती तो नित्यत्व तो प्रकार ज्ञान ही तो हो रहा है अयम नित्य है परमात्मा क्या नित्यत्व वाले परमात्मा में ही नित्यत्व तो प्रकार ज्ञान हो रहा है और ये सब नित्यत्व अधिक धर्म की हम कल्पना कर रहे हैं ये नहीं कि परमात्मा सधर्मक हो गया परमात्मा गुण वाला हो गया ये हम कल्पना कर रहे हैं उसमें परमात्मा में ये अशुद्धता पापविदता अनेकता ये तो है ही नहीं लेकिन तो तो भी नहीं है पर कल्पित कैसे आएंगे क्या ये था है तो कल्पित कैसे एक सकते हैं देखिए बात ये होती है ना उसको समझने के लिए सब कुछ माना गया है ब्रह्म सच्चित आनंद स्वरूप है इसे आप वास्तविक कहेंगे या कल्पित कहेंगे क्या कहना है आपको यदि वास्तविक है तो वो उसका तो आप वर्णन करने जा रहे हैं वो सत्यवरूपित स्वरूप आनंद स्वरूप है तो क्यों कहते हैं ये तो वाचो निवर्तन थे प्राप्त तो मन सात नहीं ब्रह्म को जो सत्य कहा है वो इसलिए कहा है कि वो असत्य नहीं है ब्रह्म को ज्ञान स्वरूप इसलिए कहा है कि वह जड़ रूप नहीं है ब्रह्म को सुखरूप इसलिए कहा कि उसमें दुख नहीं है इसलिए असताची व्यावृत्ति श्रुति जया सत मनोति कहते ना ज्ञानेश्वर महाराज जी असत को हटाने के लिए उसे श्रुति सत कहती है ये कहना है ये सब जो ब्रह्म के धर्म बताए जा रहे है ना वो सब विपरीत धर्म को काटने के लिए कहे जा रहे हैं ये इसलिए है ये कहने में तात्पर्य नहीं है उसमें कुछ भी नहीं कहना होता है लेकिन ये विपरीत धर्मों को हटाने के लिए ऐसे धर्मों को उसमें आरोप किया जा रहा है बस ऐसा ही है तो आरोप किया जा रहा है तो फिर बात शंका तो यही फिर हो गई तो आरोप का मतलब आरोपित ज्ञान तो मिथ्या ही होता है तो भाई सब मिथ्या ही है वैसे तो आत्मा को सत्य ज्ञान और अनंत स्वरूप समझना भी मिथ्या ही ज्ञान है मैं देह हूँ ये ज्ञान मिथ्या है और मैं ब्रह्म ज्ञान सत्य है क्या मिथ्या है मैं ब्रह्म ज्ञान भी वस्तुत मिथ्या है तो क्या माने अहम ब्रह्म अहम ब्रह्म आड़ ब्रह्म मैं ब्रह्म ये भी ब्रह्म है पर हम कभी बंधे ही नहीं है शरीर के साथ अभी कभी कोई मतलब ही नहीं है तो अहम ब्रह्म कैसे कहेंगे ये भी तो एक वृत्ति है ना और जो वृत्ति है वो सत्य या मिथ्या है मिथ्या है लेकिन यही होता है कि पत्थर से इट नरम की बात हो रही है कांग्रेस से भाजपा ठीक ये बात हो रही है ये नहीं की वही दृष्टि महाराज है या राम जी का राज्य गुरु जी संवादी ब्रह्म को तो, तो सत्य माना है ना हाँ हाँ तो यही समझ लो हम या संवादी ब्रह्म की दृष्टि से आप समझ लो ये तो, तो संवादी भ्रम हुआ ना यदि उसको भ्रम मानो संवादी भ्रम है ठीक हाँ है तो उसका तो ये है की सत्य तक आपको पहुँचा देगा लेकिन जो जैसा दिखाई दे रहा है वो नहीं है आत्मा में शुद्धत्व अपाप विद्यक है ये भ्रम हो गया संवादी भ्रम हो गया और इससे आपको क्या हो जाएगा मैं ही वह परमात्मा तत्व हूँ उस परमात्मा तत्व पर स्थिति वो स्थिति ही यथार्थता है मणि की प्राप्ति अलग है जो बात सहारा दिया है कि मणि के प्रतिबिंब को मणि समझ करके जो चला है ठीक है खिड़की के अंदर से अंदर रखा हुआ मणि है और उसकी प्रभा बाहर निकली हुई है उस प्रभा को किसी ने मणि समझा और दौड़ा मणि को लेने के लिए उठाने के लिए अब उसने मणि को मणि समझा था या मणि के प्रभा को मणि की प्रभा को मणि के प्रभा को मणि की प्रभा मणि है क्या नहीं है नहीं मणि की प्रभा को मणि समझ करके दौड़ने वाला जो है मणि की प्रभा में जो मणि का ज्ञान हुआ वो यथार्थ है क्या वो अयथार्थ है किंतु पहले फिर भी क्या होता है वो सफल प्रवृत्ति का जनक होता है सफल प्रवृति जनकत्व संवादित्व निष्फल प्रवृति जनकत्व विसंवादित्व तो ये संवादी भ्रम ऐसा होता है कि मणि के प्रभा को मणि सड़ा प्रभात पहुंचा अरे पता चला ये तो प्रभा है ये मणि नहीं है अच्छा चलो फिर ये प्रभा आई कहाँ से तो जैसे वो देखता है तो प्रभा के चक्कर से जैसे जैसे वो पीछे पीछे देखने लग जाता है तो अंदर मनी दिखाई देती है तो उसको मणि मिल गई तो इस प्रकार से ये अपाप विदत्व सर्वगतत्व एकत्व ये सब समाधि ब्रह्म है जब यहाँ आप पहुंच जाएंगे ना तो इस स्वरूप में स्थिति हो जाना स्थित हो जाना ये यथार्थता है तो आपको मिल जाएगी तो इस दृष्टि से आप सोचिए जो है समाधि ब्रह्म समझ लो या तो ये सभी क्या है इनसे विपरीत धर्म को हटाने के लिए इनमें यह सब माना जाता है कि आत्मा सर्वगत है आत्मा एक है और आत्मा शुद्ध है ये सब आत्मा को क्यों कहा जा रहा है इतरों तरह उनसे व्यावृत्त करने के लिए कहा जा रहा है नहीं तो कोई कहे इतना वेदांत आप पढ़े हो 10 साल ऋषिकेश में रहे हो थोड़ा आत्मा पर प्रवचन दो आत्मा और ब्रह्म पर थोड़ी सी व्याख्या करो और आपका आप कहने लगे हाँ क्यों नहीं वैसे थोड़ी है बहुत वहां पर हमने चिंतन किया बहुत परिश्रम किया है दो दो किलोमीटर हम पढ़ने के लिए जाते थे है कि नहीं तो ये परिश्रम हमने किया है हाँ भले भंडारा चार किलोमीटर जाते थे लेकिन पढ़ने जरूर जाते थे इस प्रकार से कहेंगे क्यों नहीं व्याख्यान करते हैं अब आप व्याख्यान करने बैठ जाओ और सामने सही में कोई विद्वान हो वो कहेंगे तो आपने तो कुछ नहीं किया दिखता ऋषि ऋषिक क्यों नहीं किया भाई आप हमारा प्रवचन आपको अच्छा नहीं लगा क्या अच्छा क्या लगा आपको जिसके ऊपर बोलने के लिए कहा था आप दूसरी चर्चा करने लगे दूसरे कैसे आत्मा के बारे में कहा आत्मा के बारे में जिसके बारे में कहा जाता है उसे आत्मा कहेंगे क्या आत्मा के बारे में कहा जाए तो आत्मा ही नहीं हो सकता है जिसके बारे में कहा जाता है वो आत्मा नहीं है और जो आत्मा होता है उसके बारे में कुछ कहा नहीं जाता है तो आप आत्मा के बारे में कहते हो तो क्या पढ़े हो ऋषिकेश में तो इसलिए ये जो होता है अब उसने प्रवचन दिया वो भी गलत नहीं किया उपनिषद आदि का प्रतिपाद्य कौन है आत्मा है ना तो भाई आत्मा का यदि वर्णन नहीं होता तो उपनिषद क्या कर रहे हैं उपनिषद क्या कर रहे हैं षद विपरीत जो धर्म है संसार के उनसे विपरीत धर्म की आत्मा में कल्पना करके ऐसे आत्मा का निरूपण कर रहे हैं सोपादिक आत्मा का निरूपण कर रहे हैं हमारी गीता जी की चर्चा आज कहाँ खत्म हो गई कहाँ समाप्त हो गई शास्त्र प्रतिपाद्यता ब्रह्म में है शुद्ध ब्रह्म में नहीं सोपादिक ब्रह्म में शास्त्र की चर्चा है जब शास्त्र को निरूपण करना होता है ब्रह्म का तो वो शुद्ध ब्रह्म का नहीं कर पाता है उसमें मिला देता है सोनार के पास में आप जाएंगे और कहेंगे कि हमें जो है बढ़िया से अंगूठी बना दो ध्यान देना सोने के अलावा कोई भी उसमें मिश्रण बिल्कुल नहीं होना चाहिए मिलाना नहीं चाहिए तो यदि ईमानदार सोनार हो वो कहेगा कि महाराज हमसे नहीं होगा केवल सोने से अंगूठी बनती ही नहीं है उसको आपको थोड़ा सा मिलाना पड़ेगा तभी बनेगी वो कहता है नहीं नहीं हम तो ते, तेरे से नहीं बनाएंगे फिर ए, पैसा इतना दे रहा है और तुम मिला क्यों रहा है दूसरे के पास में जाएंगे दुनिया में कहीं पर भी जाएगा केवल सोने से अंगूठी बना करके कोई दे सकता है उसमें थोड़ा सा मिश्रण जरूरी चाहिए तभी ये होता है उसके बिना नहीं बनता है मिलाना पड़ता है कुट्टू का आटा और आपको केवल उसकी पकौड़ी पानी है ऐसे नहीं उसमें आलू का वो बनाना मिलाना पड़ेगा तभी वो पकड़ लेता है तभी वो बन जाता है उसके बिना नहीं होता है लेकिन भाष्यकर भगवान तो कह रहे हैं आत्मनो याथार्थ प्रकाश कर रहे मंत्र हाँ तो कर रहे हैं यही आत्मा की यथार्थ प्रकाशकता मतलब यही होती है अब इतरों से भिन्न रूप से कहना ही आत्मा की यथार्थता है आपको संवादी रूप से ही तो कहा जाएगा आपको नजदीक ला करके तो खड़ा किया जाएगा सीधा ही आत्मा का निरूपण तो नहीं कर सकते हैं जैसे आप ये होते हैं ना बद्रीनाथ जाते हैं तो गाड़ी से पहुंच गए अब पहुंच गए तो आपने आपको उसने छोड़ दिया बस स्टॉप पर आपके रहे तो कह रहा था कि बद्रीनाथ भगवान के पास में तुम्हें छोड़ देंगे तुमने यहाँ कहा छोड़ दिया वो कहा कि भैया गाड़ी आगे जाती नहीं बस यहीं तक ही यहाँ से आगे तुम्हें पैदल जाना पड़ेगा नहीं नहीं तुमने पैसा इतना लिया तो तुम्हें दरवाजे के पास में छोड़ना चाहिए भगवान के सामने तो क्या आपने बस वो मंदिर में घुसाए तो उसको जैसे वहां है बस स्टॉप पर ही आपको पहुंचा सकता है शास्त्र आपको वही तक ही पहुंचाएगा अब उसी को आप यथार्थ तो समझ लीजिए बद्रीनाथ धाम में गाड़ी गई ना बस स्टॉप पर वही समझ लीजिए कि हाँ बद्रीनाथ हम पहुंच गए हैं आ गए हैं आ गए तो को मतलब वही साष्टांग करना है वही पर खड़े रहना है क्या मंदिर में जाना तो आगे चलना पड़ेगा लेकिन वह गाड़ी नहीं छोड़ेगी इसी प्रकार से शास्त्र आत्मा के यथार्थ स्वरूप का प्रकाशन करते हैं, मतलब ऐसे दूर आपको छोड़ देते हैं। वहां से आपको पैदल जाना है वहां से आपको समझना है वही उसकी यथार्थता होती है जहाँ जाना है आप वृंदावन में जाते हैं तो चलो मान लो बड़ी गाड़ी का तो छोड़ दो ये साइकिल रिक्शाएं जो रहती है ना छोटी छोटी बाकी बिहारी बाकी बिहारी और प्रेम मंदिर प्रेम मंदिर चलो हम बैठ गए तो प्रेम मंदिर के सामने कोई रास्ते पर किसी ने खड़ा कर दिया कहा उतरो कहा उतरो तुमने तो कहा प्रेम मंदिर छोड़ देंगे तो तुम तो बाहर रास्ते भी छोड़ रहे हो तो भाई अभी क्या हमारी रिक्शा अंदर ले जाए गाड़ी हमारी जो साइकिल रिक्शा है वो तो तुमको भी ढंग से नहीं जाने देते और हमारी रिक्शा कैसे अंदर जाने देंगे तो वहां प्रेम मंदिर छोड़ना मतलब कुछ दूरी पर छोड़ना ही उसका अर्थ होता है इसी प्रकार से आत्मा के यथार्थ स्वरूप का निरूपण करना मतलब क्या है आपको अभी कुछ नहीं आपको चबाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी भंडारा इसका मतलब जाना पड़ेगा आ? बैठना पड़ेगा पर्ची दिखानी पड़ेगी उतना समय देना पड़ेगा तब दक्षिणा मिलेगी ना कि दक्षिणा ऑनलाइन आएगी तो वहाँ ये जो होता है वहाँ एक बात जो चल रही है हमारी की दूरी पर ही होता है आत्मा की यथार्थ प्रकाशकता ऐसी होती है हाँ चलिए क्या चल रहा है हमारा आत्मा के जो यथार्थ स्वरूप है उसका आगे कथन किया जाने वाला है शुद्धत्व है अपाप विद्धत्व है एकत्व है ये सब आत्मा के धर्मों का आगे निरूपण किया जाएगा तो यही मैं कह रहा कह रहा हूँ आत्मा के धर्म और निर्धर्म का आत्मा ये बात क्या चल रही है क्या खिचड़ी पका रहे हो आप कभी तो कहते आत्मा निर्गुण निराकर कभी तो कह रहे कि आत्मा के यथार्थ स्वरूप ये है तो ये जो बात होती है ना दोनों बातों में विरोध नहीं है विवाद नहीं समझना है इसमें वस्तुता आत्मा निर्गुण निराकार ही है ये शुद्धत्व तो बुद्धत्व तो ये सब क्या है ये अन्यों से व्यावृत्त करके आपको समझने के लिए वहां पर एक माना हुआ है ऐसा यह है और ये भी गलत नहीं मतलब यही आपको कहा कि ये संवादी भ्रम है वो आपको प्रभातक तक पहुंचाएंगे वो आपको उसके प्रतिबिंब तक पहुँचाएंगे वो आपको मंदिर के कुछ दूरी तक पहुँचाएंगे ये निरूपण और वहां से फिर आपको अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित होना है वहाँ तो आपको खुद को करना है कि नहीं भोजन आपके आपको यही कहा कि भोजन की थाली आपके सामने रखी हुई है मान लो कोई उसे उठा करके आपके मुख तक लाएंगे लेकिन चबाना ये तो आपको ही पड़ेगा ना नहीं नहीं हम तो बहुत रोगी हैं हम चबा नहीं सकते तो क्या दूसरे के चबाने से तुम्हारा पेट भर जाएगा वो तो तुमको करना पड़ेगा ना तो इसी प्रकार से ये आत्मा के ये थोड़े से शुद्धत्व अपाप आदि जो धर्म है तो वो ये अन्नों की व्यावृत्त करने के लिए शास्त्र के द्वारा कहे जाते हैं ये भी सही है और वस्तुतः आत्मा में कुछ भी नहीं है यह भी सही है तो ये आगे इसका निरूपण किया जाएगा ठीक है देखिए शुद्ध हो हम टीका में देखिए अभी और टीका पर यह बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए है ना हम भी नए नए जब कैलाश में जाते तो ये परेशानी जरूर होती थी टीका में भाष्य में टीका में भाष्य में टीका तो में जब तक टीका भी मिलता तब तक भाष्य में चले रहे थे पंक्तियां जब तक भाष्य में मिलने पंक्तियाँ मिलने लग जाती तब तक तो टीका नीचे चलती लेकिन हम इतने रफ्तार से नहीं चलाते हैं इसलिए ध्यान रखिये शुद्धो हम स्वभावत न आगंतुके पापमण बिद्ध सर्वत्र अशरीर आकाशोपम जानन न कटाक्षिना कर्म वीक्षते कहते की मैं शुद्ध हूँ कैसे शुद्ध हूँ स्वभाव से शुद्ध हूं भाई ऐसे नहीं कि अभी अभी स्नान करके आया हूं ये शरीर हमारा स्वाभाविक रूप से शुद्ध नहीं है ये कुछ समय के लिए इसकी शुद्धि बनी रहती है मतलब मानने के लिए वो भी अब ऐसे ही है भाई जो गंदगी का एक जहां से निकलती है वो अंदर तो भरी है ही है वो दरवाजे भी वही रहेंगे ना वो तो कहाँ छोड़ करके आओगे आप लेकिन थोड़ी देर के लिए बाहर से इसको धूल करके लाए हम कहते अभी हम शुद्ध हैं शरीर स्वभाव से शुद्ध है नहीं स्वभाव से नहीं कुछ समय के लिए उसकी शुद्धि बनी रहती है लेकिन हमारा आत्मा सर्वत्र हमारा आत्मा हमेशा शुद्ध है चाहे वो लादेन का हो और चाहे वो बहुत बड़े सिद्ध स्वामी विवेकानंद जी का हो आत्मा तो आत्मा में क्या अंतर है तो शुद्ध हम स्वभावतम मैं स्वभाव से शुद्ध है न आगंतु के न पाप मना विद्ध जो आगंतुक पाप है आने जाने वाला ऐसा उत्पत्ति विनाशशाली पाप है उस पाप से मैं संबद्ध नहीं हूँ जैसे आकाश से कोई संबंध नहीं होता है मेरे शुद्ध स्वरूप से भी पाप आदि का कोई संपर्क नहीं, नहीं हो सकता है सर्वत्र एक टिप्पणी आदि को क्या है आगंतुक अशुद्धि अभाव से अपाप विद्धम इत्यान लभ्यवाद शुद्धम इतना स्वाभाविक शुद्धत्म विवक्षित भाव तो कह रहे आगंतुक अशुद्धि का अभाव है आत्मा में इसमें दो बातें आई आई ना शुद्धत्व और अपाप विद्वत्व शुद्धत्व और अपाप विद्व अपाप विधत्व मतलब जो पाप से संबद्ध नहीं है तो पाप से संबद्ध नहीं है गंदगी से संबद्ध नहीं है मतलब शुद्ध है तो क्या होता है कि इसी एक ही चीज को कभी आप विधिमुख से कहो और आप निषेध मुख से कहो क्या है अब दोनों तरफ से जैसे कहना मैं सत्य बोलता हूं मैं सत्य बोलता हूँ इसी को आप क्या निशे मुख से कहो मैं झूठ नहीं बोलता हूँ इसमें क्या अंतर है बताइए मैं सत्य बोलता हूँ मैं झूठ नहीं बोलता हूँ एक ही बात हो गई ना इसी प्रकार से मेरा स्वरूप शुद्ध है मैं पाप से संबद्ध नहीं हूँ तो पाप से संबद्ध नहीं हूँ इसका मतलब मैं अशुद्ध नहीं हुआ शुद्ध हूँ और मैं शुद्ध हूँ इसका अर्थ भी शुद्ध हो गया तो दोनों पदों का अर्थ तो एक ही हो गया तो इसके ऊपर ये बात कह रहे हैं कि आगंतुक शुद्धि का अभाव जो है वो अपाप विद्धम इत्यादि आगंतुक अशुद्धि मेरे में नहीं है आने जाने वाली जो अशुद्धि है भले क्या होता है पदार्थ शुद्ध रहता है लेकिन कभी उसके ऊपर वो कुछ चढ़ जाता है ये क्या है कांच है मान लो तो गाड़ी के कांच जो रहती है ना शुद्ध रहती है अब देखो ना आरपार दिखाई देता है तो शुद्ध है कि नहीं है लेकिन जैसे कि गाड़ी चलाते हैं तो इधर उधर धूल उड़ जाती है तो उसमें क्या आ जाती है धूल आ जाती है वो काली आ जाती है और वो गाड़ी की क्या बात है हमारे शरीर कपड़े भी उस प्रकार से हो जाते हैं तो कांच स्वभाव से तो शुद्ध थी अन्य पदार्थों की सापेक्षा शुद्ध थी लेकिन धूल के कारण से उसमें आगंतुक अशुद्धि आ गई है कि नहीं तो कांच भले ही शुद्ध है लेकिन आगंतुक उसमें आने जाने वाली अशुद्धि का संपर्क उसके साथ होता है लेकिन हमारा आत्मस्वरूप ऐसा है अब वो शुद्ध तो है ही स्वाभाविक शुद्ध है लेकिन आगंतुक अशुद्धि से भी उसका कभी संपर्क नहीं होता है ऐसा है। आकाश हमेशा निर्लेप है और कहीं पर भी कुछ भी जला दो भिगा दो कुछ भी कर दो आकाश ये आगंतुक जलाना भिगाना आदि क्रिया से भी संपद्ध नहीं होता है होता है नहीं। तो इस प्रकार से आकाश में खुद की कोई क्रिया नहीं और किसी की क्रिया से भी वो क्रिया वाला नहीं होता है हमारा आत्मस्वरूप भी स्वभाव से शुद्ध है अच्छा ठीक है स्वभाव से शुद्ध है लेकिन उसमें कुछ मिलाया जाए तो कुछ समय के लिए तो गंदा हो सकता है तो नहीं उसमें मिलाना आदि करने से भी वो कभी गंदा नहीं, नहीं होता है ये आगंतुक भी अशुद्धि उसमें नहीं है ये किससे सूचित किया अपापिदत्व ये टीकाकरण टिप्पणी में बताया आगंतुक अशुद्धि का जो अभाव है उसको अपाप विद्धम इत्याणी वो प्राप्त हो गई है इसलिए शुद्धम यहाँ पर कौन सी शुद्धि विवक्षित है स्वाभाविक तो आत्मा स्वभाव से शुद्ध है और आगंतुक भी अशुद्धि नहीं, नहीं आती ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही आपके देखिए दूध बहुत अच्छा है स्वादिष्ट है देशी गाय का दूध है कितना उसका क्या कहना स्वभाव से दूध पवित्र है कि नहीं पवित्र है लेकिन आपने उस दूध को क्या किया कि आपको ले जाना था बोतल नहीं मिल रही थी तो वहीं पर ये राफ्टिंग करने वाले लोग थे उन्होंने कृपा करके वो बोतल डाल दी थी उस बोतल में आपने दूध भर लिया अब दूध की बात क्या है? गंगा जल भर लिया है कि नहीं अब गंगाजल स्वभाव से पवित्र है कि नहीं लेकिन आपने उस गंगाजल जल को किसमें भरा बोतल, बोतल, बोतल में, बोतल में। किस चीज के बोतल में बोतल शराब।, शराब की बोतल में अब शराब की बोतल में जब वो गंगा भरा अब उसमें पवित्रता रही गंगा जी का जल स्वभाव से पवित्र था लेकिन ऐसे अपवित्र शराब के संबंध के कारण से वो गंगा जी का जल में वो सामर्थ्य नहीं रहा भी जो था तो स्वाभाविक शुद्धि स्वाभाविक पवित्रता गंगा जल में है लेकिन आगंतुक अपवित्रता आ गई अब क्या करो उसी शराब के बोतल को गंगा जी में डाल दो जब डाल देंगे तो फिर वो गंगा जी में मिल जाएगा कि नहीं जल जब मिल जाएगा तब वो फिर शुद्ध होगा कि नहीं हाँ भाई आप तो क्या है गंगा जी में मिल गया ना तो नाला आ जाता है तो शुद्ध हो जाता है तो पहले से गंगा फिर क्यों नहीं शुद्ध हो पाएगा मतलब स्वभाव से शुद्ध वस्तु भी अशुद्ध वस्तु के संपर्क में आकर के अशुद्ध सी हो जाती है अशुद्ध हो जाती है लेकिन ये हमारे आत्म वस्तु ऐसी है और चाहे जहा जाए आ? मतलब किसी से संबंध में भले ही लगे आपको उसमें कभी अशुद्धि नहीं आती है पाप आदि से कभी संबंध इसके साथ कैसे नहीं होता है ये असंग है हाँ यही इसी उदाहरण में आप एक बार देखिए फिर माताजी बोलिए आप जैसे कि क्या शराब की बोतल है गंगाजल जल अपवित्र हुआ लेकिन उसमें स्थित आकाश अपवित्र हुआ क्या नहीं क्यों नहीं हुआ नुशंग। क्योंकि वह असंग है बस इसी प्रकार से आत्मा हमारा असंग होने के कारण से वो पाप आदि से संबंध में आने पर भी वो कभी अपवित्र नहीं होता है शुद्ध नहीं होता है ऐसा नहीं भाई विद्वान है हाँ माता जी ये ये उल्टा नहीं बोल रहे हैं ये नीचे माने ऊपर टिका में कह रहे हैं कि आगंतुक माने पाप से भी माने वो अशुद्ध नहीं होता है और नीचे उसका उल्टा नहीं है कि नहीं। आगंतुक नहीं। की आगंतुक अशुद्धि इसीलिए इसीलिए एकाग्रता चाहिए शुद्धो हम स्वभावत ये शुद्धत्व की व्याख्या हो गई क्रम से देखिए ना मूल में पद क्या है शुद्धत्व अपाप एकत्व नित्यत्व अशरीरत्व अब क्रम से इसकी व्याख्या देखिए आनंदगीर जी व्याख्या कर रहे हैं शुद्धत्व की व्याख्या क्या है शुद्ध हम स्वभावत मैं स्वभाव से शुद्ध हूँ अब शुद्धत्व को हटा दो अब दूसरा पद ले आओ दूसरा पद क्या है अपाप विद्वत्व उसकी व्याख्या देखो न आगंतु के नी पाप पा विद्या आगंतुक पाप से भी ये संबद्ध कभी नहीं होता है अपाप विद्वत्व की व्याख्या है है कि नहीं ने? मतलब शुद्ध कहने से स्वभाव से शुद्ध है और आपात युद्ध कहने से आगंतुक भी अशुद्ध नहीं होता है सर्वत्र सब क्या है एक है और ये क्या है शरीर से रहित है और आकाश सर्वगत मतलब कैसा है आकाश आ, ही उपमा है जिसकी ऐसे आकाश यथा सर्वगतम सूक्ष्म आकाश हम नोपलिप्य सर्वत्र अवस्थित अवस्थित तो ऐसे आत्मा के समान आ, आकाश के समान आत्मा निर्लिप है सर्वगत है इति जानन न कटाक्ष ऐसे जानने वाला कटाक्ष से भी कर्म को नहीं देखता है कटाक्ष से मतलब क्या होता है तीर्थी नजर से जो सन्यासी महात्मा होता है तीर्थी नजर से किसी स्त्री लड़कियों के तरफ देखता है नहीं तीर्थी नजर से भी क्या देखना तो ऐसी प्रकार से जो ज्ञानी होता है तो वह ऐसे तीर्थी नजर से भी कर्म की तरफ नहीं देखता है अच्छा हम भी करें क्या ऐसा उसको कभी नहीं लगता है क्योंकि वो उस प्रकार के स्थिति में है तो ये उसके प्रति उसको कोई भाव नहीं है कोई महत्व बुद्धि नहीं है तो कटाक्ष से भी वो नहीं देखता है ये बात समझ में आई तो तीर्थ ही नजर से कहते हैं ऐसे देखना उस प्रकार से भी नहीं भगवान देखते ना तब क्या कहते ऐसे इस प्रकार से यह है हमारे मंडलेश्वर जी महाराज जी गुरुदेव भगवान कैलाश वाले ऐसे देखते हैं वो पूरी पूरी आंख से नहीं देखेंगे ऐसे देखेंगे तीर्थ देखने पर सामने वाला पूरा ठंडा हो जाता है ऐसे एक तो बहुत डर लगता है वैसे सीधा सीधा देखा जाए तो फिर पूरी नजर से देखा जाए तो ठीक है ऐसे देखेंगे नीचे देख रहे हैं या ऊपर ऐसे तो तीरसी नजर से भी वो नहीं देखता इस प्रकार से चलिए ठीक है समय हो गया आगे की चर्चा हम अच्छा ये ये रहेगा क्या इसमें किन्तु आपात प्रतिपत्ति ही अभी एकदृशी कर्म प्रवृत्ति मिह और जो अभी आपात प्रतिपत्ति होती है मतलब संशयात्मक जो आपको ऐसा ज्ञान कभी होता है तो वह भी इस प्रकार के कर्म प्रवृत्ति को अवरुद्ध करती ही है इस प्रकार का अर्थ है ठीक है अब इसकी चर्चा हम लोग कल करते ओम पूर्ण मद पूर्ण मिदम पूर्णस्य पूर्णमादाय मुदचते पूर्णस्य पूर्णमादायविष्य ओम शांति शांति शांति, शांति